भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन शालिक मिश्र नवम शतक के पूर्व में थे वे प्रभाकर के प्रधान शिष्य माने जाते हैं प्रभाकर के ग्रंथों के ऊपर इन्होंने दीपशिखा तथा विमला पंजिका नाम के दो टीका ग्रंथ लिखे इन्हीं की टीका के आधार पर प्रभाकर के ग्रंथों को समझने में सौकर्य होता है पार्थसारथी मिश्र कुमारील मत के बहुत बड़े विद्वान थे यह दसम शतक में मिथिला में उत्पन्न हुए थे इन्होंने अधिकरण रूप में मीमांसा सूत्र की सुंदर और बहुत बड़ी व्याख्या की है जो शास्त्र दीपिका के नाम से प्रसिद्ध है यह प्रभाकर मत के भी बड़े विद्वान थे न्यायरत्न माला तंत्ररत्न आज इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं मोरारी मिश्र बहुत बड़े मीमांसक थे इनका ग्यारहवीं सदी के पूर्व समय कहा जाता है इन्होंने मीमांसा सूत्र पर एक बृहद टीका लिखी थी जिसके कुछ हिस्से मुझे नेपाल के नेपाल से मिल सके इसका प्रामाण्यवाद पर बहुत महत्वपूर्ण विचार है वस्तुतः इस विषय पर भट्ट मत गुरुमत तथा मिस्र मत ये ही तीन प्रधान मत हैं इन्हीं के नाम से मुरारे तृतीया पंथाह प्रसिद्ध है इनके मत का संग्रह तथा इनकी पुस्तकों का प्रकाशन करने का प्रथम गौरव मुझे ही प्राप्त हुआ खंडदेव सहस्त्री सत्रहवीं सदी में दक्षिण देश के एक बहुत बड़े मीमांसक थे मीमांसा कौस्तुभ भट्ट दीपिका भट्ट कौस्तुभ भट्ट रहस्य आदि इनके अपूर्व ग्रंथ हैं ये भट्ट मत के आचार्य थे इनके ग्रंथों पर अनेक व्याख्याएं हैं गागा भट्ट अपय्य दीक्षित नारायण भट्ट नीलकंठ दीक्षित शंकर भट्ट आदि अनेक उद्भट मीमांसक दक्षिण में हुए इस प्रकार मीमांसा के शतश विद्वान मिथिला तथा कुल कुछ दक्षिण देश में हुए जिन्होंने मीमांसा शास्त्र पर ग्रंथ लिखे इस शास्त्र का प्रचार बद्धों के समय में बहुत था पश्चात इसका अध्ययन एक प्रकार से लुप्त सा हो गया यह शास्त्र यज्ञ के उपकार तथा वेद के अर्थ की रक्षा के लिए बना था पश्चात यज्ञ का आचरण नहीं रहने के कारण एवं वेदांश के ऊपर आक्षेपों के अभाव में इस शास्त्र में भी शिथिलता आ गई